ुष्यथ मथवमत् हिझनो पपोती विपुल सुखम पमाद यदा पंडि छापादू्यशोको शोकिन पज तत्पत बभुमठ्ठे धीरो बालेयेखति अपमत्मत् सु, सु बहुजागरो अबल सं सिवा सुधसो अपमा दूखुपमा देभ यदिवा सज्जो जनमणु थूल डहम्ग अपमान दर तो फिख पमा दे अपो परिहाय निपाणस से ढूंढता फिरता हूँ मैं एक बाल अपने आप को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 तुम जिसे रास्ता कहते हो वहां कितने लोगों का मरघट नहीं बन गया थोड़े गौर से अपनी चांदों तरफ देखो तो दिखाई पड़ेगा आग बुझी हुई इधर, टूटी हुई तनाव उधर क्या खबर इस मुकाम से गुजरे हैं कितने कारवां? जरा गौर से देखो अपने चानों तरफ आग बुझी हुई इधर टूटी हुई तनाव उधर कितने खंडर पड़े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 ये तो बुढ़ापे की बातें। एक युवक को मैंने सन्यास दिया उसका बूढ़ा बाप आ गया बूढ़े बाप की उम्र होगी कोई सत्तर पचहत्तर उसने कहा आप भी क्या अन्याय कर रहे जवान आदमी को सन्यास देते शास्त्रों में तो कहा है कि सन्यास तो अंत में लेने की बात है मैंने कहा छोड़ो तुम्हारे लड़के का संन्यास वापिस ले लेंगे तुम सन्यास लेने को तैयार हो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 सिकस्ता कस्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे प्रमाश से भरा चित अपने सोने के लिए उपाय ही खोजता रहता है जवान हो तब कहता अभी है अभी जवान है बूढ़ा हो जाए तो कहता अब बूढ़े हो गए अब क्या कर सकेंगे बच्चे बच्चे हैं कैसे संन्यास्त हो जाएं? जवान जवान हैं अभी तो जिनकी बहुत शेष है बूढ़े बूढ़े हो गए अब तो कुछ शेष ही ना रहा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 क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है तुमने कभी देखा रास्ते में अंधेरे में किसी गले कुचे से गुजरते हो अकेले हो डरते हो गीत गुनगुनाने लगते हो या सीटी बजाने लगते हो क्या फ़ायदा सीटी बजाने से तुम्हारी सिटी है कोई इससे कुछ साथ न हो जाएगा लेकिन अपनी ही सिटी की आवाज़ सुन के हिम्मत बढ़ जाती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 बहाउद्दीन ने कहा क्योंकि उसकी नजर तुम्हारी नजर इस पर है कि दूसरे मुझे कैसे माने कैसे पूजें ध्यानी इस बात की चिंता करता है कि कैसे मैं स्वयं हो जाऊं कोई पूजेगा नहीं पूजेगा यह उसके विचार में भी नहीं आता कोई पूजेगा या पत्थर मारेगा ये दूसरे समझें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 और तूने अब काफी दिन प्रयोग कर लिया अब लौटा दे और अब तो समझ बाहर से नजर को भीतर हटा हीरा मांगने नहीं आया हूं तुझे बुलाने आया हूं कि अब तुझ में अकल आ जानी चाहिए जीवन के दो ही ढंग है या तो बाहर का हीरा या भीतर का हीरा जीवन के दो ही मार्ग हैं या तो तुम भिखारी की तरह खोसते रहो हाथ फैलाकर भिक्षा पात्र लिए या तुम सम्राट हो जाओ अपने भीतर झांको